महाभारत आदि पर्व आदिपर्व त्रयोविशोध्याय पराजित विनता का कद्रु की दासी होना उनकी उत्पत्ति तथा देवताओं द्वारा उनकी स्थिति। शो तुवाच तम समुद्रम्य कद्रुवीनतया सह नपत सुरगाभ्यासे निरादिव शीघ्र ग ततस्ते मुभे तदा उग्रश्रवाजी कहते हैं सोनक तदनंतर शीघ्र गामिणी कद्रुवीनता के साथ उस समुद्र को लांग कर तुरंत ही उच्च शर्वा घोड़े के पास पहुंच गई उस समय चंद्रमा के किरणों के समान श्वेत श्वेतवर्ण वाले उस महान वेघशाली श्रेष्ठ अश्व को उन दोनों ने काली पूछ वाला देखा निसम्य च बहुन बालान कृष्णान उक्ष समाश्रितान विसन्न रूपा विनताम कद्रुर्दास्य नियोजयत पूछ के घनीभूत बालों को काले रंग का देखकर विनता विषाद की मूर्ति बन गई और कद्रु ने उसे अपने दासी के काम में लगा दिया ततःा विनता तस्म पाणीते न पराजिता अगवत दुख संतप्ता दासी भाव समाचिता पहले की लगाई हुई बाजी हारकर विनता उस स्थान पर दुख से संतप्त हो उठी और उसने दासी भाव स्वीकार कर लिया ए तस्तरे चापी गरुण काल आगते बिना मात्रा महातेजा अंड मजाएत इसी बीच में समय पूरा होने पर महातेजस्वी गरुण माता की सहायता के बिना ही अंडा फोड़कर बाहर निकल आए महासत्व भलोपेत सर्वा विद्योत दिश काम काम गम काम विहंगम वे महान साहस और पराक्रम से संपन्न थे अपने तेज से संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित कर रहे थे उनमें इच्छा अनुसार रूप धारण करने की शक्ति थी वे जहाँ जितनी जल्दी जाना चाहे जा सकते थे और अपनी रुचि के अनुसार पराक्रम दिखला सकते थे उनका प्रागट्य आकाशचारी पक्षी के रूप में हुआ था अग्नि राशि रिबोध भाषन समिध्योति विद्युत पिंगाक्ष प्रभ वे प्रज्वलित अग्नि पुंज के समान उद्भाषित होकर अत्यंत भयंकर जान पड़ते थे उनकी आंखें बिजली के समान चमकने वाली और पिंगल वर्ण की थी वे प्रलय काल की अग्नि के समान प्रज्वलित एवं प्रकाशित हो रहे थे प्रविद्ध सहसा पक्षी महाकाजो न भोगत घोरो पर उनका शरीर थोड़ी ही देर में बढ़कर विशाल हो गया पक्षी गरुण आकाश में उड़ चले वे स्वयं तो भयंकर थे ही उनकी आवाज भी बड़ी भयानक थी वे दूसरे बडवानल की भांति बड़े भीषण जान पड़ते थे शरण जगमुर सर्वे विभासु प्रणिपतनम आशीनम विस्वरूपिण उन्हें देखकर सब देवता विश्वरूपधारी रूप धारी अग्निदेव की शरण में गए और उन्हें प्रणाम करके बैठे हुए उन अग्निदेव से इस प्रकार बोले अग्निमा तम प्रवर्धिष्ठा कच्चि असौ ही सुमहान समृद्ध स्तव सर्पति अग्नि आप इस प्रकार न बढ़ें आप हम लोगों को जलाकर भस्म तो नहीं कर डालना चाहते हैं देखिये वह आपका महान प्रज्वलित तेजा पुंज इधर ही फैलता आ रहा है अग्निर्वाच नदेव यथायूम मण्यध्व असुराधना गरुड़ो बलवानी स मम तुल्य तेजसा अग्निदेव ने कहा असुर विनाशक देवताओं तुम जैसा समझ रहे हो वैसी बात नहीं है ये महाबली गरुण है जो तेज में मेरे ही तुल्य है जातह परम तेजस्वी विनता नदन वर्धन तेजो राशि मृष्टुष मोह सशत विनता का आनंद बढ़ाने वाले ये परम तेजस्वी गरुण इसी रूप में उत्पन्न हुए हैं तेज के पुंज रूप इन गरुण को देखकर ही तुम लोगों पर मोह का छा गया है नाग नागक्षय कर महाबल देवा नाम त्य हितेय त्विता दैत्य रक्ष कश्यप नंदन महाबली गरु नागों के विनाशक देवताओं के हितैषी और दैत्यों तथा राक्षसों के शत्रु हैं नी कार्या कथम चात्र पश्यध्व सहिता सम एवक्ता सदा गरुण वाग्भिस्तुन तुम्हते ते दूराद्युपेत्य सदा इनसे किसी प्रकार का भय नहीं करना चाहिए तुम मेरे साथ चलकर इनका दर्शन करो अग्निदेव के ऐसा कहने पर उस समय देवताओं तथा ऋषियों ने गरुण के पास जाकर अपनी वाणी द्वारा उनका इस प्रकार स्तवन किया यहाँ परमात्मा के रूप में गरुण की स्तुति की गई है देवा उचू तम तम महाभाग देव पदगेश्वर देवता बोले प्रभो आप मंत्रद्रष्टा ऋषि हैं आप ही महाभाग देवता तथा आप ही पतगेश्वर पक्षियों तथा जीवों के स्वामी हैं प्रभु स्तपन सूर्य प्रजापति परमेश्ठि प्रजापतिद्रस्व हय मुखस्व सर्वस्व जगतपति आप ही प्रभु तपन सूर्य परमेश्ठि तथा प्रजापति हैं आप ही इंद्र हैं आप ही हैग्रीव हैं आप ही शिव हैं तथा आप ही जगत के स्वामी हैं तम मुखम पद्मजो विप्र तमग्निपवन तथा तम धाता विधाता चम विष्णु सुरसतम आप ही भगवान के मुख स्वरूप ब्राह्मण पद्मयोली ब्रह्मा और विज्ञानवान विप्र हैं आप ही अग्नि तथा वायु हैं आप ही धाता विधाता हैं और श्रेष्ठ विष्णु हैं तम महान अभी सशतमृतम तम मह्यश्रभा अभिप्रेतम तम नाणम अणुत्तम आप ही महतत्व और अहंकार हैं आप ही सनातन अमृत और महान यश हैं आप ही प्रभा और आप ही अभीष्ट पदार्थ हैं आप ही हम लोगों के सर्वोत्तम रक्षक हैं बलोर्म्य मान साधु सत्व समृद्धिमान दुर्व्यसम की चोपगतम च सर्व आप बल के सागर और साधु पुरुष हैं आप में उदार सत्वगुण विराजमान हैं आप महान ऐश्वर्यशाली हैं युद्ध में आपके वेग को सह लेना सभी के लिए सर्वथा कठिन है पुण्य श्लोक यह संपूर्ण जागृत आपसे जगत आपसे ही प्रकट हुआ है भूत भविष्य और वर्तमान सब कुछ आप ही हैं तमु तम सर्विदम चरा चरम गवस्तभि समाक्ष पन भानुमतः प्रभा मुहू स्वस्थ मनाक ध्रुवा ध्रुवम आप उत्तम हैं जैसे सूर्य अपनी किरणों से सबको प्रकाशित करता है उसी प्रकार आप इस संपूर्ण जगत को प्रकाशित करते हैं आप ही सबका अनंत करने वाले काल हैं और बारंबार सूर्य की प्रभा का उपसंहार करते हुए इस समस्त क्षर और अक्षर रूप जगत का संहार करते हैं दिवाकर परिकुपितो यथा दहेत प्रज्ञा तथा दहसे हु भयंकर प्रलय इवाग्निथित विनाशयन युग परिवर्तना के अग्नि के समान प्रकाशित होने वाले देव जैसे सूर्य क्रुद्ध होने पर सबको जलाड सकते हैं उसी प्रकार आप भी कुपित होने पर संपूर्ण प्रजा को दग्ध कर डालते हैं आप युगांतरकारी काल के भी काल हैं और प्रलय का प्रलय काल में सब का विनाश करने के लिए भयंकर संवर्तकनि के रूप में प्रकट होते हैं खगेश्वरम शरणपागता भयम महोजनाश मानवर्चस तड़े प्रभम वेत मिरम भृगोचरम महाबलम गृणम पेत के चरम आप संपूर्ण पक्षियों एवं जीवों के अधीश्वर हैं आपका ओझ महान है आप अंतिके समान तेजस्वी हैं आप बिजली के समान प्रकाशित होते हैं आपके द्वारा अज्ञान पुंज का निवारण होता है आप आकाश में मेघों के भांति विचरने वाले महापराक्रमी गरुण हैं हम जहां आकर आपके यहां आकर आपके शरणागत हो रहे हैं परावरम वरदम अजय्य विक्रम तव तज तवौसा सर्विदम प्रताप जगत्प्रभो तप्त सुवर्णवर्चसा तम पा सर्वा चतुराण महात्म आप ही कार्य और कारण रूप हैं आपसे ही सबको वर मिलता है आपका पराक्रम अजय है आपके तेज से यह संपूर्ण जगत संतप्त हो उठा है जगदीश्वर आप तपाए हुए स्वर्ण के समान अपने दिव्य तेजों में तेजों से पूर्ण देवताओं और महात्मा पुरुषों की रक्षा करें भयान्विता नाम विमानतापथ गति प्रयाषे सुतस्वी तम असी दयावत प्रभो महात्मन खगवर कस्य पश्य पक्षिराज प्रभो विमान पर चलने वाले देवता आपके तेज से तिरस्कृत एवं भयभीत हो आकाश में पथ भ्रष्ट हो जाते हैं आप दयालु महात्मा महर्षि कश्यप के पुत्र हैं समक्रुध कुरु जगतो दयाम परां तमेश्वर प्रथम तुम मम उपै पाही नहाशन स्फुरी दिशोबरम त्रिदिव इं चेद चलती न खग हृदृ्यता वपुरीद्निसिभं तव दुति कृतासिभा निशम्य नल्ति मनो व्यवस्थिता प्रसिद्न पतपते प्रभो आप कुपित न हो संपूर्ण जगत पर उत्तम दया का विस्तार करें आप ईश्वर हैं अतः शांति धारण करें और हम सबकी रक्षा करें महान बद्र की गड़गड़ाहट के समान आपकी निर्गर्जना से संपूर्ण दिशाएं आकाश स्वर्ग तथा सह पृथ्वी सबके सब विचलित हो उठे हैं और हमारा हृदय भी निरंतर काँपता रहता है अतः खगश्रेष्ठ आप अग्नि के समान तेजस्वी अपने इस भयंकर रूप को शांत कीजिए क्रोध से भर गए जमराज के समान आपकी उग्र कांति देख हमारा मन अस्थिर मन अस्थिर एवं चंचल हो जाता है आप हम याचकों पर प्रसन्न होइए भगवान आप हमारे लिए कल्याणकारी स्वरूप हैं और सुखदायक हो जाइए एवं स्तुतः सुपर्ण स्तुदेव भाई सरसी गणेश तेजस प्रतिसंहारम आत्मन सह चकार ऋषियों सहित देवताओं के इस प्रकार स्थिति करने पर उत्तम पंखों वाले गरुण ने उसे समय अपने तेज की समेट लिया उसी समय अपने तेज समय अपने तेज को समेट लिया श्रीमद महाभारती आदिपर्व आस्तिपर्वण सौपर्णे अध्यायः